करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु आदेश उसके उदाहरणों को देख रहे हैं हम भाग एक प्रकार का क्रिदंत शब्द है और नायक ये भी क्रिदंत है लेकिन भागहा भाव में आता है प्रत्यय वल क्रिया मात्र को कहने के लिए वहां पर प्रत्यय आता है क्रिया को कहने के लिए प्रत्यय आता है इसलिए भागा कारतुवा भजन करना क्रिया को बताता है शब्द तो भाव कहने में तो को कहने के लिए भागह त्याग याग ये शब्द बनते हैं नायक में है तो क्रिदंत शब्द है प्रत्यंत शब्द है पर यह कर्ता को कहने के लिए आता दोनों में अंतर समझना है भागह शब्द भाव को भाव का भाव का मतलब क्रिया तो क्रिया मात्र को कहने के लिए क्रिया को बताने के लिए प्रत्यय आया है भावे में भावे सूत्र के आधार पर तो भागह त्याग यागह राग ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं और नायिका में जो कृत प्रत्यय हुआ है वह कर्ता को कहने के लिए आया है इसलिए नायका का मतलब है ले जाने वाला कर्ता वह कर्तृत्व तक है नायक चाय कहा पावकहा पाचक ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कर्ता को बताते हैं कर्तृत्व को बताते हैं जो स्वतंत्र होता है कर्ता करने में तो कर्ता को कहने के लिए वहां पर कृत प्रत्यय आया एक कृत प्रत्यय है जो भाव को कहने के लिए आया एक कृत प्रत्यय है जो कर्ता को कहने के लिए आया तो दूसरा प्रकार हो गया नायका चाय तीसरा प्रकार जो था वो है शालिया मालिया यह तद्धित प्रत्यंक है उकृत प्रत्यांक था तद्धित प्रत्ययांक है तो शालिया मालिया इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं और चौथा प्रकार है वह भी तद्धित प्रत्यय है लेकिन वह गोत्र को कहने के लिए आया है नहीं अपत्य को संतान को कहने के लिए आया है औपगवह औपमन्यवह यह संतान को के लिए संतति को अपत्य पुत्र को या पुत्री को कहने के लिए शब्द आते हैं औपगवह औपमन्यवा यह चौथा प्रकार बताया है पांचवा प्रकार बताया है अपत्य तो है लेकिन गोत्र अपत्य है गोत्रवासी शब्द है गोत्र को कहने वाले गोत्रापत्य को गोत्र संबंधी अपत्य को गोत्र संबंधी पुत्र पुत्री को कहने के लिए जहां पोत्र पोत्र पौत्र अर्थ निकलते हैं तीसरी पीढ़ी को कह, कहा जाता है तो गोत्र अपत्य गोत्र संबंधी संतान चाहे वो गोत्र संबंधी संतान ब्लड रिलेशन में हो या विद्या रिलेशन में हो एजुकेशन के संदर्भ में हो विद्या के संबंध में हो दोनों गोत्र अपत्ति कहलाते हैं तो ऐति कायन आश्वलायन ये जो शब्द हैं ये गोत्र अपत्ति को कहने के लिए हैं तो पांच प्रकार के हमने उदाहरण देखे हैं अब छठा एक उदाहरण आ रहा है आपके सामने आरण्य आरण्य यह शब्द है देखेंगे भाष्य के अंदर आरण्य का अर्थ है अरण्य भव आरण्य जंगल में होने वाला तो आरण्य भव आरण्य जंगल में होने वाला कोई भी वस्तु जंगल में जो होती है उसको आरण्य कहते हैं चाहे वो वस्तु जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो जो जंगल में होने वाला है उसको आरण्य कहते जंगल में पैदा होने वाला हो जंगल में रहने वाला हो जंगल से आने वाला हो जो भी जैसा जैसा प्रसंग आएगा उसके अनुसार उसको हम आरण्य शब्द से कह सकते हैं तो अरण्य भवा आरण्य अरण्य कहते हैं जंगल को जंगल में होने वाला तो अब हम आरण्य शब्द को सिद्ध करेंगे हमारे सामने शब्द है अरण्य अ शब्द है अरण्य मूल शब्द है अरण्य अब अरण्य शब्द मूल है ज्ञा प्राधिपदिकातंत आबंत और प्रातिपदक समर्थ है प्रातिपदिक है क्योंकि अरण्य शब्द जो है समर्थ है अपने अर्थ को बताने में सक्षम है अर्थवान है अर्थवद है अर्थवध अध्यय है प्रातिपदिकम तो अर्थवान होने से यह प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात शब्द को देखते ही हम आम, हमारे मन में वो भी आना चाहिए जो सूत्र हमने पहले पढ़ रखे हैं अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थवद अधातु और प्रत्यय ये सूत्र है धातु वर्जित, धातु से भिन्न प्रत्यय से भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है धातु से भिन्न और प्रत्यय से भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्राधिपिक तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो ज्ञाप्रातिपदिकात इसके अधिकार में आगे हम प्रत्यय ला सकते हैं प्रत्ययोत्पत्ति के लिए अनुमति मिल जाती है ज्ञाप्रातिपदिकात सूत्र जो है प्रत्यय उत्पन्न करने में अनुमति प्रदान करता है तो ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र ने अनुमति प्रदान किया है प्रत्यय उत्पन्न कर सकते हो तो सुजस आदि ये इक्कीस प्रत्यय है और हमें इनमें से एक विभक्ति लेनी सात विभक्तियां है, हैं तो सुजस आदि इक्कीस प्रत्यय आ गए हैं तो सुपह से इनकी त्रिक बना करके वचन संजय करते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन और विभक्ति से विभक्ति संजय भी कर दिए तो त्रिक बनाएंगे तो सात जोड़े बन गए साथ 21, तो त्रिक बना करके सात जोड़े बना दिए और विभक्ति नाम रख दिए अब इन सात विभक्तियों में से एक ही विभक्ति हमको चाहिए कौन सा लिया जाए तो इस अर्थ को देखते हैं तो पता लग रहा है अरण्य भवा आरण्य अरण्य में होने वाला तो आधार को बताया जा रहा है आधार को बताया जा रहा है क्योंकि अरण्य में जंगल में तो जंगल आधार है जो जंगल में होने वाला है उस होने वाले का आधार जंगल है अरण्य है इसलिए आधार को बता रहा है, है। तो आधारो अधिकरणम आधार को ही अधिकरण कहते हैं और आधार को अधिकरण कहते हैं तो अधिकरण सप्तमी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है तो दो सूत्र पहुंच गए आधारो आधार को अधिकरण कहते हैं ये सूत्र कहता है जिसको आप आधार कहते हो उसको व्याकरण में अधिकरण कहते हैं और उस अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है सप्तम अधिकरण सूत्र से अब यह सूत्र बोलते ही आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये सूत्र है का. वो भी हमको ध्यान में रखना होता है तो आइए तो सप्तमी विभक्ति आगे हमारे सामने तो बाकी छह विभक्ति हट गई सप्तम विभक्ति हमारे सामने है गी ओस और सुख अब इन तीन वचनों में से एक ही वचन हमको चाहिए तो द्वेकोर द्विवचन एक वचने सूत्र के माध्यम से हमने एक वचन ग्रहण कर लिया गी और ओस और सुख को हटा दिया यह स्थिति हमारे सामने विद्यमान तो अरण्य गि यह स्थिति तो देखिए कितने सूत्र यहां पर लग रहे हैं अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ज्ञा प्राधिपिका कौजस वाला सूत्र सुपह विभक्ति आधारोधिकरण सप्तम्यधिकरण द्वेकयोर योद्विवचने कवचने इतने सारे सूत्र लग करके तब हमारे सामने स्थिति बनी है अरण्य गि अब इस स्थिति में हमको आगे प्रत्यय लाना है अरण्य गी तो इस स्थिति में आगे प्रत्यय लाना है तो हम कैसे प्रत्यय लाएं उसके लिए भी हमको किसी न किसी के अधिकार में जाना होगा क्योंकि जो भी काम करेंगे किसी न किसी के अधिकार में करेंगे स्वतंत्रता से नहीं कर सकते किसी के अधिकार में किसी के अंडर में हमको करना होता है काम तो समर्थानाम प्रथमादि सूत्र आ गया समर्थों में समर्थ प्राधिपदिकों में प्रथम समर्थ प्राधिपदिक से ही आपको प्रत्यय लाना है तो सूत्र में जो प्रथम समर्थ है उससे हमको प्रत्यय लाना तो समर्थानाम प्रथमा दो सूत्र ने कहा समर्थो में सूत्र में विधायक सूत्र जो है उसमें जो प्रथम समर्थ प्राधिपदिक है उससे प्रत्यय लाना है तो समर्थानाम प्रथमा के अधिकार में हमारे सामने एक सूत्र है अव्यत्यप अव्यत्यप सूत्र निकालिए अष्टाध्यायी में चार दो एक सौ तीन चार निकालिएगा मूल मूल पाठ में दो एक सौ तीन अव्य त्यप ओम सोम जी अब अव्यय सूत्र है इस सूत्र पर एक वार्तिक है सूत्रों में वार्तिक भी बीच बीच में आते हैं वार्तिक का मतलब यह है इन सूत्रों की व्याख्या करने वाले एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कात्याय महर्षि कात्यायन जो है उन्होंने वार्तिक बनाई इन अष्टाध्याय के सूत्रों के ऊपर वार्तिक का मतलब यहां पर यह है कि इन सूत्रों की व्याख्या एक प्रकार से और वो भी वार्तिक के नाम से यानी वो भी सूत्र के नाम से उन्होंने व्याख्या की है सूत्र में जो बात कही गई है जो सीधा सीधा सूत्र में दिखाई नहीं देता है सूत्र के अंदर जो छुपा हुआ है उसको प्रकट करता है यह वार्तिक वार्तिक है इसी सूत्र वार्तिक है स्वामी जी आवाज आरकु बन्ध तु न का के मैकोनीो आरी नगच्छति अत्र तु हा मैसे मैं वैसे ऊंचे स्वर ओ, से बोलता हूँ ओम स्वामी जी आ रही है हाँ जी ओम स्वामी जी नह, नहीं स्वामी जी अभी ठीक से नहीं आ रही थी टूट टूट के आ रही थी आवाज न हो सकता है वो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गया आपके यहाँ जी जी, जी हो सकता है जी ठीक जी।, जी तो मैं ये कह रहा था वार्षिक है सूत्रों के बीच बीच में कहीं कहीं वार्तिक है वार्तिक बहुत सारे हैं यहां जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपके सामने हो जाएगा मैं ये कह रहा था वार्तिक उसको कहते हैं जो महर्षि पानने के सूत्रों के ऊपर सूत्र बनाए स्पष्टीकरण वाले सूत्र यानी सूत्रों को स्पष्ट करने वाले सूत्र सूत्रों के अंदर जो बातें हैं जो कि हमको सूत्र में शब्दों में दिखाई नहीं देते हैं जो अंतर्णित बातें हैं उनको प्रकट करते हैं ये वार्तिक अरण्य नो वक्तव्य एक सूत्र है ये एक वार्तिक है इस सूत्र के ऊपर तो इसको अलग करेंगे तो अरण्यात् वक्तव्यः ऐसा है अरण्यात् वक्तव्य अरण्यात् न वक्तव्य अब वो यहां तकार को नकार हो गया तकार को नकार हो गया आप आपने से कौन बता सकते हैं तकार को नकार किस सूत्र से हुआ आपने से जो बता सकते हैं वो बताइए हाँ जी कैसे होगा थोड़ा सा और आगे चलिए आप लगा के बोला या समझ करके बोला है थोड़ा समझ करके थोड़ा तुक लगा हाँ ठीक बात है अनुवृत्ति आ रही है इसमें स्तो की अनुवृत्ति आ रही है स्तो की अनुवृत्ति आ रही है तब जाकर के स्तुनाष्टु से यहाँ पर नकार हो गया स्तोस्टुनाष्टु में स्टुत्ता है शकार और वर्ग करता है और टूनास्टू में स्टूनास्टू में जो है वो टवर और स्टू शकार और टवर आदेश करता है उसी सकार और तकार सकार को शकार करता है और तकार को टवर का आदेश करता है तो स्टूनास्टू श्टु सूत्र से यहां पर तकार को नकार होगा इसलिए अरण्य नक्तव्य ऐसा है तो जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वह बार बार देख लेंगे स्तोष्टुनाष्टु क्या कहता है स्टूनाष्टु क्या कहता है बाद में आप लोग देख लेना भाष्य खोल करके उन सूत्रों में यह मिलेगा आपको अष्टाध्याय के आठवें अध्याय के अंतिम सूत्रों में मिलेगा मैं सूत्र संख्या भी बता सकता हूं आ, आठ चार उनचालीस और चालीस आठ चार उनचालीस और 40 सूत्र है उनको आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा साथ साथ संधियों को जहां जहां संधियां आ जाएंगे जितना हम समझ सकेंगे आसानी से उनको भी साथ साथ समझते जाएं तो अरण्यात न वक्तव्यह यह वार्तिक है तो इस वार्तिक का अर्थ समझारों में अरण्ञ्या नहा प्रत्ययो वक्तव्य अरण्य प्रादिपदिक से ऋण प्रत्यय होता है बस इतना ही इसका अर्थ है और कैसे होता है भव अर्थ में होता है कैसे होता है तो भव अर्थ में होता है हाँ जी सूत्र का अर्थ मैं बता रहा हूं हम जी एक बार वो फिर से बताएंगे वार्षिकात अरण्यत प्रातिपदिकात हाँ अरण्यत प्रातिपदिकात अरण्यात प्रातिपदिकात यह मैं पूरा ही बोल देता हूं शेषिकाधिकारे शैषिकाधिकारे भवार्थे प्रत्ययो अतिपदेन प्रत्यय शैशिकाधि प्रत्ययो भवति शैशी काधिकारे, शैशी काधिकारे हिन्दी मे है शैक्ष अधिकारि शैक्ष प्रकरण शेषा प्रकरण शैक्ष प्रकरण्यप्राधिपद अर्थ प्रत्ययता प्रत्यय परश्चे परे बैठ प्रस् यदि आए। अब वो स्थिति लिखिएगा अरण्य गी और नरण्य गि और नो संक्षेप करते जा रहे हैं आगे जो जो बता चुके हैं उसको यहां नहीं बताया जा रहा है वो आप सबको समझना है मैं समझा रहा हूं यह लिखा हुआ नहीं है देखिएगा सीधा अरण्य और आ, इतने ही लिख दिया सब लोप आदि सब करके ही संक्षेप में लिख दी यहां पर स्वामी हाँ जी हाँ जी स्वामी इस वार्तिक का संबंध इस सूत्र से क्या संबंध है इस सूत्र से यह संबंध है वहां अव्यय से त्यप प्रत्यय कहा है आ, ऐसे ही जो अनुप्त शब्द है उनसे भी यहां पर ना प्रत्यय आदि हो जाए ताकि प्रस, वो प्रसंग चल जाए अपने शब्द बनते जाए इस सूत्र का संबंध है वो आपको पता चल जाएगा जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे देश्ट जी महाभाष्य में क्योंकि आगे पीछे का बहुत सारा प्रसंग देखना पड़ता है तब जाकर के ये समझ में आएगा स्वामी जी विशाल विशार, विशार नहा। वो तो नहा तो यहां तो सूत्र में नहा आ, विसर्ग है लेकिन प्रत्यय आएगा तो ना ही आएगा ना विसर्ग वाला है उसको विसर्ग को वो उकार को वो उकर के नया वक्तव्य के कारण से हाँ जी स्पष्ट हो गया तो अरण्य गिर ना यह स्थिति है अब इस स्थिति में क्या करना है इसे कौन बताएंगे आप लिखिएगा जो बता सकते हैं करना है आप आप लोग बताएं तो मे पता लगेगा कि कौन बता के बाद में क्या मे और ना आगे क्या होगा क्यामोहन जी बता समर्थान प्रथमा से प्रत्यय लाएंगे यहाँ कौन सा प्रत्यय लाना है ना समर्था नाम प्रथम से क्या प्रत्यय लाओगे ला हाँ जी आ, आ, आगे मैं पूछू रेणु जी बताइए अब क्या करेंगे हाँ तो अब हमको क्या करना है क्योंकि घी हमको दिख रहा है उस गी को तो हटाना है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे तो सुपो सुपोधातु प्राधिपतिक से घी का लुक करेंगे लुक करेंगे इसको तो सुपोधातु प्राधिपति क्यों कहता है धातु का अवयव और प्राधिपदिक का अवयव सुख का लुक होता है धातु का अवयव सुख अथवा प्रातिपदिक का अवयव सुख का लुक होता है लुक किस, लुक किसे कहते हैं प्रत्यय से लुक श्लू रूपा प्रत्यय की लुक श्लू और लुक संज्ञाएं होती है और वो आदर्शन हो जाता हाँ जी हाँ जी इसके पहले तद्दीता समास तदपी आनेत हाँ जी वो तो सब सब होंगे वो तो होंगे ही क्योंकि ना जो है वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा तद्धित प्रत्यय होते तो तद्धिता के अधिकार में ये सब होंगे बिल्कुल होंगे ओम स्वामी जी जी स्वामी जी यहाँ पे जो ये वार्तिक है आरण वक्तव्य तो इससे कैसे पता चलेगा ये तद्धित के ही अंतर्गत आएगा अच्छा शेषे के कारण इससे कैसे पता चलेगा ये आपका प्रश्न है तो इसका उत्तर आपको ढूंढना है मैं कैसे बताऊंगा हर चीज मैं बताऊंगा तो आप कैसे ढूंढेंगे आप देखिएगा चौथे अध्याय के दूसरे पाद के एक सौ तीन सूत्र में ये वार्तिक है तो ये चौथा अध्याय का दूसरा पाद में आने वाले प्रत्येक क्या माने जाते तद्धित कहला माने जाते, जाते, जाते, जाते इसीलिए मैंने आपको पूछा था की जी अभ्याय मुझे समझ में नहीं आया था मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि इस सूत्र का इस वार्तिक से क्या संबंध है नहीं इस स्वामी तरह तदित कि स्वामीजी तत्पश्चात प्रत्यय प्रत्यय भव आगछति तत्व सम्यक अस्त उनका प्रश्न ये है कि अव्यप में इस वार्तिक का क्या संबंध है तो इसका संबंध है तभी लिखा है लेकिन क्या संबंध है तो हमको पूरा प्रकरण देखने पर पता लगेगा वैसा नहीं पता लगेगा उससे संबंधित है तभी यह दिया है पर क्या संबंध है उसके साथ में यह हमको उस पूरे प्रसंग को देखने पर पता लग जाएगा तो उस प्रसंग को तो बाद में देख लेंगे जब वो प्रसंग आएगा वो प्रसंग जब आएगा तब देखेंगे पर जब उस सूत्र पर यह वार्तिक है तो इसका मतलब यह है यह भी तद्दित हाँ तो समझ लीजिएगा अभी, अभी के लिए फिलहाल ये है कि उस सूत्र पर इस वार्तिक को दिया इसका मतलब है उस सूत्र के साथ इसका संबंध है मान करके चलना होगा क्योंकि सारी बातें अभी हमको नहीं समझना है जो बाद में समझने वाली उसको बाद के लिए रखते हैं अत्यंत आवश्यक जो होगा उसी को हम यहां समझते जाएंगे इस जिसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा हो उसी को समझेंगे यहां तो मान करके चलना होगा ये उसके अंतर्गत है तो ये माना इतने एक प्रश्न स्वामी अस्में नासीकोको क्या कहता है। नकार हा, अनुनासीक अस्था नकार अनुनासीक भवे नहीं तकार तकार अच्छा अच्छा आप ये कह रहे हैं ठीक है बिल्कुल आ, क्या सूत्र क्या है आठवें अध्याय में है एरोनुना ये 8 चार चौवालीस है आठ चार चौवालीस है यह कहता है यर को बिल्कुल ये भी हो सकता है अभी मैं एक मिनट देख लेता हूं पदांत से यरो अन्नासिके परतों व अन्नासिकादेशो पदांत से यरो में य प्रत्यार्थो अनुना अन, अनुनासिक परे रहते विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है वां नयती वां नयती स्वलिड नयती स्वलिड नयती अनुचित नयती अपनिचित नयती आ, की परतु वा पदा यना पर अन्नादेश पदा अन्ना परतः य नहीं ये तो नहीं होगा hmm. अच्छा ये रहे ना हयवरट से है ना और ये से सर, ये चटत चर यर में तो आ ही रहा है पदात से यरो अनासिक पर तो व अनासिकादेशो बीती धा एक नी शाय आ, ये नहीं हो रहा है आ, उसी त के स्थान में वही है वो, वो, वो नहीं हो रहा है वो तो नहीं होगा यह ना हो करके फिर जो है उस ना कोणा हो जाता है आ, एक तो यस केन्नास लग रहा है और ना लग रहा है ना ठीक हैकार और तवर्क के युग शकार और तवर्ज के योग में शकार और कवर्क आदेश हो जाता है <laughs> नहीं, नहीं लगे, वो असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध मेगा तकार यही दिखेगा उसको। तो फिर नहीं तकार जै दिखेगा नकार हो जाएगा इसका। सूत्र से सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और तवर आवेश होता है यहां भी ठीक है, हाँ जी पदमा जी ओम स्वामी जी यरोनासिक अनुनासिक भी लगता है तो उसको फिर वो, वो असिद्ध माना जाएगा स्टूनाष्टु के सूत्र की, की दृष्टि से पूरे स्टूनाष्टू लग जाएगा वहां कौन स्वामी जी हाँ जी आ जी स्वामी जी जी जी, जी पदमा जी का क्या प्रश्न था जी? समझ में नहीं आएगा पदमा जी का ये प्रश्न है कि आपने स्टूना स्टूप कैसे लगाया वहां पर यरो अनुनासिक अनुनासिकों वा सूत्र लगेगा यर प्रत्यार पदांत के यर को पदांत के यर को अनुनासिक आदेश होता है अनुनासिक परे रहते सूत्र कहता है पदांत पदांत पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से आप मूल पाठ में देखिएगा सूत्र पाठ देखिएगा छत्तीसवां सूत्र है पदांत पदांत सात पदांत आते ना काम पुनस्तु है न परन्ता देखिये न पदांत टोरनाम सूत्र है देखिए इसके पहले आ, कौन सा सूत्र है न पदांतोर हा देखिए न पदांत टोर नाम सूत्र इकतालीस येरोनाशिक अनुनाशिक होगा हमें न पदांता टोर नाम तो पदांतात् पदांतात्वृत्ति आ रही है तो पदांतात् की अनुवृत्ति आ रही है यरो अनुनाशिक अनुनासिक होगा तो सूत्र सूत्र शुत् का होगा पदांत यु को य में सृष्टि विभक्ति के एक वचन है अनुनासिके में सात एक है और अनुनासिक एक एक है और वह अव्ययपद है तो यह कहता है पदांत यर को पदांतात् की अनुवृत्ति आ रही है और पदांत जो है वह सृष्टि में बदल जाएगा तो पदांत यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक आदेश होता है यह पद्मा जी का प्रश्न है ट्यूनाश्यू नहीं लगेगा यहां पर येरो अनुनासिक अनुनासिकोगा सूत्र लगेगा ऐसा उनका प्रश्न है हां रुचि जी समझ में आ रहा है तो जब यरो अनुनास के अनुनासिको लगेगा तो यहां पर तकार को नकार होना चाहिए दंत नकार दंत नकार, नकार होना चाहिए तो दंत्य नकार हो जाएगा पर अनानुनासिक अनुनासिक वूत्र जो है ये चौवालीसवां सूत्र है और स्टूनाषु जो है चालीसवां है तो एक नियम है पूर्वोत्र सिद्धम एक नियम है वो पूर्व सूत्र पर वाले सूत्र असिद्ध माने जाते हैं पूर्व सूत्रों की दृष्टि से इसका मोटा अर्थ आप समझ लीजिए वह सूत्र का जब प्रसंग आएगा तो उसको विस्तार से समझाऊंगा यहां केवल इतना समझ लीजिएगा पूर्व वाले सूत्रों की दृष्टि से पर्वाले सूत्र असिद्ध माने जाते तो असिद्ध माना जाएगा तो वह उसको तकार सकारी दिखाई देगा सकारी दिखाई देगा तो स्टूनास्टू लगकर के जो है वो हनाकार हो जाएगा शवर का आदेश हो जाएगा तकार को आ, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप नकार है ना पकार के स्थान में टकार होता है वैसे तो फिर उसको फिर नस्त लग के ही फिर चुनाष लगेगा अपेक्षा से वह सिद्ध माना जाएगा दिखेगा ठीक है यरोनाश के अनुनाश भी लगेगा फिर इसका मतलब ये है हाँ जी राजेश जी यरोनास के अनुनाश भी सूत्र लग रहा है और उसको तकार को नकार करेगा फिर उस नकार को अष्टुनाष्ट सूत्र से नकार होगा ही नहीं नैसे अभी सक, सकार का आ, वो कहता है आप देखिएगा सूत्र का अर्थ होता है शकार, का है, का, शकार और टवर्क के योग में शकार और टवर्क के योग में सकार और टवर्क के स्थान में शकार और टवर का आदेश होता है तो दोनों में दोनों में से एक होना चाहिए जरूरी नहीं है दोनों हो या तो शकार का योग हो अथवा टवर का योग हो टवर का तवर। तो तो यहां लिखा सकार या टवर के पहले या बाद में सकार या टवर कोई भी हो तो हाँ जी हां जी सकार कार के स्थान में शकार आदेश होता है कवर्ग के स्थान में कवर्ग आदेश होता है कब होता है वो कहता है वो कहता है शकार के योग में अथवा कवर्क के योग में योग भी वही होना चाहिए और आदेश होने वाले भी वही हो रहे इसको समझ लीजिएगा शकार को सकार को शकार आदेश होता है और टर्क तवर्ग को टवर्ग का आदेश होता है कब होता है कहता है शकार के योग हो अथवा टवर्क का योग हो तो यहां टवर्क का योग है नाकार रेणु जी टवर्ग का योग तो है लेकिन किसके साथ है ने? नहीं आप फिर नहीं समझ रहे देखिए तवर्ग का योग मत समझ लीजिए समझिएगा तवर्ग को टवर्ग होता है सृष्टि विभक्ति का एक है आप सूत्र को समझने का प्रयत्न करेंगे स्तो का मतलब है सकार को और तवर्ग को सूत्र इन्होंने लिख दिया देखिए स्टूना के आगे स्टो को जोड़ दिया अनुवृत्ति को अब देखिएगा स्तो का मतलब है सकार को और तवर्ग को शकार के योग में अथवा तवर्ग के योग में कार और टवर आदेश होता है या आप ऐसे भी समझ लीजिएगा इसको तो और टू को साथ में जोड़ लीजिएगा सकार को शकार होता है टवर्क को टवर्ग आदेश होता है शकार और टवर के योग में ऐसा समझ सकते हैं योग होना चाहिए सकार का अथवा टवर का योग होना चाहिए और आदेश भी वही हो रहे हैं किन हो रहे हैं सकार को और टवर्क को रेणु जी पकड़ में आ रहा है पकर्म नहीं क्योंकि नहीं ना अब आप ये समझ तो में कौन सी विभक्ति है तो एक छठी विभक्ति का एक वचन है ना जी अच्छा तो इसका अर्थ होगा सकार को अथवा कवर तवर को यह अर्थ निकलेगा ठीक है तो और में आ गया, गया ना पहले तुना पहले तुना तो भी। पहले पहले मैं जैसा बता रहा हूं समझ लीजिए फिर नहीं समझ में आया तब पूछिएगा तो मैंने पूछा है तो हो गए सकार को और सा का मतलब है तवर्ग को वास्तव में ये शब्द है स्तू स्तू है स्तू का मतलब है सकार और तवर्ग तू का मतलब तवर्ग सकार सा का मतलब कार तो स्तू शब्द को शिव विभक्ति के एक में स्तो बना ले जैसे गुरु को गुरु बनाते तो इसका अर्थ होगा सकार को अथवा तवर्को आदेश होता है क्या होता है स्टू। स्टू में एक वचन है एक एक है, स्टू तो देखिए स्टू एक एक है। तो ये कहता है स, सकार को यथासख्य लगाइए यथा संख्य कह रहा हूं सकार को शकार कर लीजिएगा और तवर्क को वर कर लीजिएगा तो स्तो हो स्टू भवती ऐसे समझ लीजिए स्तो को स्टू होता है कब होता है तो कहा स्टूना स्टूना में तृतीय विभक्ति के एक है स्टूना में तृतीय अभिभक्ति के एक है कब होता है तो कहा शकार और टवर के योग योग हो संबंध हो वहां पर अब सूत्रार्थ समझ लीजिएगा सकार को शकार होता है टवर को टवर का तो टवर का आदेश होता है कब होता है स्टूना शकार और टवर के योग में अब वो, वो स्थिति लिख दीजिएगा आप राजेश जी पूरा आ, पूरा लिखिएगा अरण्यात और न ऐसा लिखिएगा अरण्यात ना यह लिख दीजिएगा अब देखिएगा स्क्रीन पर देखिएगा अरण्यात में ता है अंत में और ना जो है ये इधर है देखे, जी, मैंने मा मा लिखा इसलिए गलत हां जी हाँ अब देखिए अब देखिए अब देखिएगा सकार को अथवा तवर्ग को तो यहां सकार तो नहीं है तो तवर्ग है इस तवर्ग को तवर्ग आदेश होता है कब होता है श का योग हो टवर का योग है तो शिकार का योग नहीं है यहाँ पर आगे आना वो टवर का योग है तो इस परे वाले टवर के योग में इधर वाले टवर को टवर का आदेश हो रहा है अब बताइए स्वामी जी वो मैन ना आना की जगह वो दंत ना लिखा इसलिए गलती अच्छा ना लिखा मैंने अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अच्छा आपने इसमें भाष्य में नहीं देखा अनाकार है या नकार है भाष्य में तो अणाकार था तो ना लिखा इससे गलती अच्छा आपने गलत ना लिखा है आपने गलत लिखा होगा मैंने असुत लिखा इसलिए मैं कलफ्यूज हूँ जी जी जी ठीक है ठीक है ओम स्वामी जी जी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ हाँ पूछिए मेरा शायद प्रश्न अटपटा लगे सबको लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें ये जो सूत्र हैं, जी इन इन सब को समझना है जी तो अगर पहले इनको समझ लिया जाए और बाद में सिद्धियां की जाए तो ये हो सकता है क्या ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे अच्छा जी हाँ ऐसा कभी नहीं कर पाओगे okay? क्योंकि मैं यह कहूं आप पहले यम यम को सिद्ध कर लीजिए यम यम में अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य तो पहले इनको सिद्ध कर लीजिए फिर उसके बाद ध्यान करिएगा तो आपके जीवन में कभी ध्यान करने का अवसर ही नहीं मिलेगा यह तो बात है यह बात है ना इसलिए हम क्या करते हैं जितना हम कर सकते हैं उतना अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं जितना कर सकते हैं और जब ध्यान करने का प्रसंग आएगा तो जितना हम ध्यान कर सकते उतना ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन इसमें इतने मतलब ये करते हुए फिर उधर वो सिद्ध करते हुए बड़ी ये सब सब जने जितने पढ़ रहे हैं शायद सब एक बार ये अष्टाध्यायी पढ़ चुके होंगे ना मतलब नहीं, आ, नहीं, ये इसमें सब नहीं पढ़ चुके हैं मैं आपको बताता हूँ राजेश जी नहीं पढ़ चुके हैं आप नहीं पढ़ चुकी है सीमा जी नहीं पढ़ मैं तो खैर बिल्कुल भी अनाड़ी हूँ सब सभी ऐसे ही समझ लीजिएगा बस अनाड़ियों में थोड़ा अंतर है सुपर अनाढ़ है और कोई निम्न सुपर बाकी ऐसे आपको कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी अभी, अभी आपने प्रारंभ किया कुछ लोगों ने पहले प्रारंभ किया आपने अभी प्रारंभ किया है तो ये बार बार ये सूत्र आएंगे बार बार इनको समझेंगे बार बार ये सूत्र आएंगे बार बार समझेंगे तब जाकर के बुद्धि में बैठेंगे जो बार बार आ रहे हैं वो तो समझ आ रहे हैं जैसे प्रष्ट, इनका पता है प्रत्यय ने परे बैठना है और सुपह जो है उसकी विभक्तियां, फिर वचन फिर पर, वो पर, सब समझ लग गई ये समझ लेकिन ये जो बनानी सिद्धि करनी है ना शब्दों में उसमें लगाने में बड़ी दिमाग में खिचड़ी बहुत पकती है मतलब वो हो जाती है क्योंकि वो अभी दिमाग में नहीं बैठ है वो जब जब बैठ जाएगा ना जैसे प्रत्यय प्रश्न बैठ गए ना आपके दिमाग में ऐसे ही प्रत्यय परस् के हिसाब से ही ये सारे सूत्र जब इतने सरल हो जाएंगे प्रत्यय परस् प्रत्यय परस्च की तरह तब भी ये भी बैठ जाएंगे लेकिन कोई सूत्र देर से बैठता है दिमाग में कोई सूत्र जल्दी बैठता है प्रत्यय परस्य में ज्यादा समझने वाला नहीं है सरल है इसलिए बैठता है जल्दी हां जी, हां जी, अच्छा वृद्धि का मतलब है आए अवको वृद्धि कह भी हो गया ठीक है तो कुछ जल्दी समझ में आने वाले होते हैं कुछ उनको थोड़ा समय लगता है पर वो भी समझना में लेकिन वो बार बार आपको बिठाना पड़ेगा उसमें कोई बात नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं, है? स्वामी, बोलिए, कौन बोल रहे थे मैं बोल रहा था स्वामी बोलिए स्टूडास्टूहू के बाद जी जो टकार हो जाएगा ना स्वामी जी तकार को जी जी फिर इसके बाद रोनासिका, रोनासिका वाला करके नकार हो जाएगा है ना समुझी हाँ जी हाँ जी धन्यवाद जी हाँ रुचि जी बोलिए स्वामी जी ऊपर अरण्य शब्द की हमने अर्थवद धा, अर्थवद धातुर प्रत्य से संजय की। बाद में के अधिकार में दोबारा से प्रातिपदिक संजय करने का क्या प्रयोजन बाद में कब आ, आ, ना प्रत्यय लाने प्रादि... प्रादि... जी जी जी सुर ना प्रत्यय लाने के बाद में वो अब न ना वो केवल प्रातिपदिक नहीं रहा ना प्रातिपदिक के साथ कुछ और जुड़ गया और जुट गया तो उसमें बदलाव आ गया उस बदलाव को आपको फिर वापस आपको प्राधिपतिक बनाना पड़ेगा पकड़ रहे हैं आप उदाहरण मैं देता हूं आपको तब समझ में आएगा आपको आप, आ, आप ब्रह्मचारी नहीं है आप सफेद कपड़े पहन रही है ब्रह्मचारी नहीं है और कल को आपको आ, किसी ने किसी कारण से आपको लाल कपड़े दे दिया तो अब आपकी ब्रह्मचारी की संज्ञा को संज्ञा नहीं रही ना अब आपके साथ में लाल रंग चढ़ गया तो आपको अब आप लाल रंग से युक्त आपको कोई इनाम देना पड़ेगा आपको भले वो लाल वाले भी ब्रह्मचारी होते हैं ये आपको यानी समाज को बताना पड़ेगा ना ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं ब्रह्मचारिणिया दो प्रकार की होती है एक सफेद कपड़े वाली ब्रह्मचारिणी भी होती है लाल कपड़े वाली भी ब्रह्मचारिणी होती है उसको कहते हैं नैस्टिक ब्रह्मचारिणी वो सन्यासिनी नहीं है सन्यासी संयासिनी के लिए भी लाल कपड़े होते हैं नेस्टिक ब्रह्मचारी के लिए भी लाल कपड़े होते हैं। लेकिन आपने लाल कपड़े तो ले लिया मान लीजिए किया तो आपने लाल कपड़े ले लिया तो, आप नहीं है या नहीं है? ये तो आपको समाज में बताना पड़ेगा ना मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं मैं सन्यासी नहीं हूं तो उसके लिए आपको संज्ञा देनी पड़ेगी ने भी ब्रह्मचारी ऐसे ही यहां पर अरण्य शब्द प्रातिपदिक था इसमें कोई बात नहीं थी लेकिन जब उसके साथ नकार जुट गया तो एक अतिरिक्त रंग चढ़ा दिया उसको हमने नकार को तो उसके लिए हमको स्पष्ट करना पड़ेगा ही के, के कहेंगे क्योंकि ये तद्भित आ गया इसको तद्वित होने के कारण से कृत्यधित समाजास्त्र से फिर इसको दोबारा प्राधिपदिक संजय करेंगे ताकि कोई और ना समझे इसको रुचि जी पकड़ जी जी सर हाँ सीमा जी आपको निवार। निवार। हाँ जी स्वामी जी बोलिए स्वामी जी जैसे अब ये हम कर रहे हैं इससे पहले जो अश्वल शब्द का जो था हुँ. तो इसके अंदर हम जो पहले सूत्र लगाते हैं तो इसमें जो सूत्र लगते हैं उसमें कुछ रह जाता है तो वो कैसे हमें पता चलता है जैसे हमने नहीं था? लगाया जैसे हमने अश्वल शब्द का लगाया उसमें अश्वल गए लुप से उसका हमने लोप किया गोप लुप कर दिया गस का हां लुप कर दिया फिर हलंतम से हमने उसका फक जो है उसका कीर्थ संज्ञा कर दी जी, इस तरह से हम हमें कुछ रह जाता है कोई सूत्र तो वो कैसे पता चलता है, है पूर्व में क्या स्थिति है। करते हैं तो वो उसको समझ में आता है कि जैसे आया फक प्रत्यय आया तो हमें फक प्रत्यय में कोई काम ना करके आगे अंग संज्ञा करके और फक के स्थान में आयन लाने लगे तो आयन लाने लगे, तो आयन लाने लगे हम अरे आ, आयन कैसे आ रहा है यहाँ तो ककार दिख रहा है ककार को तो हमने आटे नहीं।, नहीं है ये ककार आटता कैसे है ये सोचना पड़ता है हमने ककार पका बिना फाकेस्तान में फक्के स्तान में सीधा आयन ला रहे तो फ्केस्तान में सीधा आयन ला रहे हैं तो आयन तो फ्केस्तान में नहीं आता केवल फाकेस्तान में आता है और फा में भी रह जाता केवल हल वाला जो फा है यानी बिना स्वर्त है उसके स्थान में आंगद से लगा करके हमने आए नए सूत्र लगाते हैं तो आपको ये याद आएगा अरे हमने तो ककार को तो हटाया नहीं ककार कैसे हट सकता है तो आपने विचार लगाया सोचा कि कैसे हटता है ये क्या है का तो आपको दिखाई देगा तो हल है हल है तो क्या हल अंत्यम है अरे हलंत इस तरह सोचेंगे दिमाग लगा के तो आपको पकड़ने आए जी ये, ये अब जैसे अब जैसे आपने अरण्य का करवाया है तो इसको हम आ, कल अपने आप सारा पूरा एक पहले सूत्र ये सारा खुद लिखेंगे तो ये पता चलेगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यानी संक्षेप से बता रहे हैं ना क्योंकि हाँ जी इस प्रक्रिया को पहले बता चुके बार बार वही बात बताएंगे तो फिर आगे हम बढ़ी नहीं सकते जो बता हैं उसको छोड़ करके जो नया आएगा उसी को बताएंगे यहाँ पर और जो बता चुके हैं उसको अपने को खुद को लगाना पड़ेगा अभ्यास करके वो खुद को कैसे लगाएंगे तो इस विषय में जो सबसे पहला जो आया है जैसे कि मैं आपको बता दूं शालीय शब्द है शालीय सारी प्रक्रिया बताइए इससे पहले शालीय तद्वित प्रत्यय वाला और कोई उदाहरण नहीं है शालिया है तो शालिया हमें यह कैसे प्रसंग चला है उस शालिया को मूल को पकड़ेंगे वो मूल को देखते हुए फिर नए शब्द को हम समझते जाएंगे ऐसा होता है जैसे मैं मैं आपको बोलूंगा आपने धागा शब्द को आपने समझ लिया यहां पर लिखा हुआ है अब आपको उदाहरण भी नहीं दिया जो अलग में उदाहरण दे रहा हूं रागहा राग तो आपने सुना रागा राग रागा का मतलब राग करना मतलब राग करना है तो अब रागा इसमें उदाहरण दिया नहीं है लेकिन है भागा की समान है तो रागा को कैसे सिद्ध करना तो आपको धा, धातु ढूंढना है कि रागा में कौन सा ऐसा धातु हो सकता है भागा में कौन सा धातु है तो भज है तो जकार भज जकार के स्थान में गफ्तर हो रहा है तो रागा में कौन धातु कौन सी धातु होनी चाहिए जो की गां बन रहा है गांस किसके स्थान में झाके तो रज धातु होना चाहिए ठीक है रज धातु अभी जकार को जकार होगा रज... तो रज लेकिन ये हमें अब जैसे इसमें रागा में रज धातु है तो ये हमें कैसे पता चलेगा की इसमें ये वाली धातु लगती है नहीं जैसे भागा में तो भज धातु पसंद आपको ये तो मैं समझा रही हूँ की भागा में जब हम देखा तो भागा में धातु क्या यहाँ पर लिखा हुआ है भज धातु है जी। तो भज धातु जकार कथानकार जकार क स्थे गकार मतले रागां रज धातु तभि रागा बां जकार गकार भागा में ठी अब अज धाु जकार तभि धातु गोग रज का रज, रज का रग, रग बनगा और वृद्धि रागा अब रज धातु है या नहीं कैसे पता लगेगा तो अब धातु पाठ खोल इंडेक्स में जाइए क्या कोई रज धातु है आप ढूंढते जाएंगे तो रज धातु नहीं मिलेगा लेकिन रंज धातु है बीच में यकार है रंज रंज धातु है तो उस यकार को लोप करने की प्रक्रिया अलग चलेगी वहां केवल इतना ही पर रंज आपको रज धातु मिल जाएगा यानी रंज धातु है तो वो नियकार का लोप हो जाता है तो र, रंज का मतलब है रजी रजी ऐसा धातु अभी अभी धातुपाठ कोलिए मैं अभी बता देता हूं आपको धातुपाठ में इंडेक्स में देख लीजिएगा भावादी करने हो का अब रंज धातु है देखिए भवाधिगण में 22 बाईस दो है रंज रागे हैं देखिए भज सेवायम के नीचे ही रंज रागे है तो ये ऐसा देखना पड़ता है तो रंज धातु मिल गया और जा है और यहां रंज में जो यकार है उसका लोक हो जाएगा जी. तो इस तरह हमको देखना पड़ता है तो वो धीरे धीरे आप, आप लोगों को पकड़ में आएगा ये तो शुरुआत चल रहा है तो धीरे धीरे धीरे धीरे आप देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तब आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा जी. एक स्वामीजी इका अर्थ न सम्यता प्रत्ययविधि स्तादि प्रत्यय अङ्गम् एक यस्मात् यस प्रत्ययविधि तदादि प्रत्ययेङ्गम् यस्मात् प्रत्ययवि यस्मात् प्रत्ययविधिः यस्मात् प्रत्ययविधि तदादि तदादेः प्रत्ययेङ्गम् प्रत्यये अङ्गम् प्रत्यये अङ्गम् तो ये कहता है यमात में पंचमी भक्ति है तो ये मतलब है जिससे प्रत्यय विधि का मतलब प्रत्येक विधान किया जाता है का मतलब है जिससे जिससे किस से तो या तो धातु से हम प्रत्यक का विधान करते हैं या प्राधिपतिक से प्रत्यय विधान करते हैं अभी आपने जितने उदाहरण पढ़े अभी इसमें या तो किसी धातु से हम प्रत्यय लाते हैं या किसी प्राधिपदिक से प्रत्यय लाते हैं प्रापादक प्रातिपदक से जी। जैसे अभी अरण्य से हम प्रत्यय ला, ला, ला रहे थे शालिया में शाला शब्द से प्रत्यय ला रहे थे ये सब प्राधिपदिक कहलाते हैं अर्थवान प्राधिपदिक कहते अर्थवान शब्दों को प्रातिपदिक का मतलब है जिससे जिससे किससे धातु से या प्राधिपदिक से प्रत्यय विधि का मतलब है प्रत्यय विधि प्रत्यय विधि प्रत्यय का विधान किया जाता है जिस धातु से अथवा जिस प्राधिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है तो हमने यहां पर धातु से प्रत्यय का विधान किया है ठीक है यहां तक पकड़ में आ गए धातु से प्रत्यय का विधान किया है जैसे उदाहरण के लिए अरण्य अरण्य और अन प्रत्यय है तो प्रत्यक विधान किया हमने किस सूत्र से किया है वार्तिक से किया है अरण्य नो वक्तव्य इस वार्तिक से हमने प्रत्येक विधान किए यहां पर तो जिस प्राधिपदिक से हमने प्रत्येक विधान किया कहीं धातु से प्रत्येक विधान करते हैं कहीं प्राधिपदिक से तो प्रत्येक का विधान कर दिया प्रत्यय विधि यहां तक आ गए हम फिर कह रहे हैं उस प्रत्यय का जो विधान किया है प्रत्यय प्रत्यय मतलब सप्तम विभक्ति का एक वचन है तो जिस जिस प्रत्यय का विधान आपने किया है उस प्रत्यय के परे रहते प्रत्यय का मतलब है सप्तम विभक्ति के एक वचन तो उस प्रत्यय के परे रहते क्योंकि सप्तम विभक्ति के दो अर्थ होते हैं मे और पर आपने पढ़ा है ना सप्तमी के दो अर्थ होते हैं सप्तम पर तो, तो प्रत्यय मतलब प्रत्यय परे रहते तदादि तदादि का मतलब होता है उस प्रत्यय का जो आदि है आदि का मतलब जिससे हमने विधान किया उसको कह रहे हैं यहाँ पर तदादि शब्द से जिससे विधान किया यानी प्राधिपदिक से विधान किया है तो यहां तदादि का मतलब है प्राधिपदिक उस प्रातिपदिक को हमने नाम दे दिया अंगम या लिखा हुआ सूत्र में अंगम सूत्र का हो गया जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया है ऐसे उस प्रत्यय के परे रहते उस प्रत्यय से पूर्व पूर्व में जो रहने वाला प्राधिपदिक है उस प्राधिपदिक को यहां तदादि कहतेदि का मतलब उस प्रत्यय के जो आदि में है प्रत्येक तो अंत में है और आदि में प्राधिपदिक है तो कहता है प्रत्यय के परे रहते उसके आदि जो प्राधिपदिक है उस प्राधिपदिक की अंग संज्ञा होती है ये में पकड जी जी आ, आप में आ जी जि अहं धन्यवाद स्वामी जी जी ए, एक बात और स्वामी जी जी, जी। एक कोई और चाहते हैं साथ में तो क्या स्थान है है उनके लिए तो है कौन है वाले सम्या की, संस्कृत कीटीचर स्कूल में सम्या की, संस्कृत कीटीर अनो सम आग आगे बहे हा जि मज बा ही के कि पूछ लेना बा मल बताीको अष्टाध्यायी के है अगर अगर जुड ज समये को आपत्ति नहीं है। पर आये राम गये रमी स्थिति नहीं होनी चाहिए उनको बता तो विशेश पिस्थिति ज मन जुड जन जुडे वि कण्डिशन बना पडेगा बा मे को आपत् जी जीरशी इस... जी कहणा कि मेरि स्क्रीन पे कु लिखा हु न आ प्रोबा कले स्वामी, स्वामी जी, स्वामीजी धन्यवाद स्वामि प्रश्न प्रश्नो हा स्वायग नोकार सिद्धि पूर्वे कल्